भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार इस उपनिषद के बहुत से मंत्र इतने प्रसिद्ध हैं कि वे वेदांत के सभी ग्रंथों में अद्वैत के प्रतिपादन के लिए उद्धृत किए जाते हैं के समान यह भी बहुत ही प्राचीन तथा प्रामाणिक उपनिषद है बृहदारण्यक सबसे बड़ी उपनिषद है अरण्य में कहा गया इसलिए आरण्यक और बहुत बड़ा होने के कारण बृहद कहा गया है सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण भी है आरंभ में कर्म कांड का विचार तथा उपासना के सूक्ष्म रूप का वर्णन है पश्चात सृष्टि के क्रम का भी निरूपण इसमें है अनेक लौकिक कहानियों तथा दृष्टांतों के द्वारा आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तथा उसके सर्वव्यापी होने का निरूपण इसमें है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग याज्ञवल्क कांड है जिसमें याज्ञवल्क ने अपनी स्त्री को ज्ञान का जो उपदेश दिया है उसका वर्णन है इसमें न केवल अद्वैत का ही निरूपण है किंतु चारवाक दर्शन से लेकर ज्ञान के सभी सोपानों का भी विशेष वर्णन है इतना महत्वपूर्ण भाग किसी भी अन्य उपनिषद में नहीं है ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का भी प्रतिपादन इसी उपनिषद में पहले पहल मिलता है विदेश जनक की सभा में याज्ञवल्क की विद्वता का परिचय इसी उपनिषद में हम पाते हैं अनेक आचार्यों को तथा जिज्ञासुओं की दिए गए उपदेशों का सुंदर वर्णन भी इस उपनिषद में, में, में गायत्री प्रधान है एकमात्र यही अपने उपासकों के प्राण को त्राण करने में समर्थ है सभी छंदों का यही प्राण है यही आत्मा है इसी की उपासना से उच्चतम ब्राह्मण कुल में लोग जन्म लेते हैं गायत्री की उपासना से ब्रह्मचेत प्राप्त होता है